दानव कहने लगे कि हमारे तो इंद्र प्रहलाद जी हैं उनकी विजय के लिए हमारी इच्छा है परंतु देवों के द्वारा प्रेरित इस प्रतिज्ञा से हम सहमत हैं दानवों की यह बात सुनकर राजा उनकी शर्त मंजूर कर रहे थे कि इतने में ही देवता लोग उठे और कहा कि आप दत्य को परास्त करके हमारे इंद्र बन जाइए देवताओं की यह बात सुनकर देवराज इंद्र के देखते-देखते ही उन्होंने सभी दानवों का विनाश कर दिया। इस प्रकार जितेंद्रिय प्रभावशाली राजा रजी ने देवों की नष्ट होती हुई राजलक्ष्मी का उधार किया। देवों की विजय होने पर सभी देवता तथा इंद्र मिलकर राजा से बोले, हम सब आपके पुत्र हैं। इंद्र ने भी कहा महाराज आप हमारे इंद्र हैं इसमें कोई संदेह नहीं है हे शत्रु को मारने वाले राजन मैं आपके पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा शक की इस प्रकार की बातों से वे राजा मोहित हो गए और राज छोड़ दिया देव तुल्य राजा रजी को मृत्यु के पचात उनके पुत्रों ने इंद्र से राज छीन लिया राज के सुपुत्रों ने एक साथ ही राज जमा कर एक साथ स्वर्ग को आक्रांत कर दिया। बहुत समय बीत जाने पर भत इंद्र व्रसपति जी के पास पहुँचे और कहा कि हे ब्रह्म ऋषि आप एक चरु बनवावे जो बेर के फल के बराबर हो वह अंश मेरे लिए मेरे लिए ही हो जाए जिससे मैं टिक सकूँ उसी से मेरी संतुष्टि होगी। मेरी दशा अधिक सोचनीय है, मेरी दशा खराब है, इस समय मैं अधिक कमजोर हो गया हूँ, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, रजी के पुत्रों से मेरी रक्षा कीजिए, ब्रह्मपति जी बोले, हे इंद्र, यदि पहले ही तुम मुझे अपनी दशा बतलाते तो तुम्हारी यह दशा ना होती, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए सब कुछ कर सकता हू मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल सके। हे शक्त, मैं शीघ्र ही वैसा ही कर रहा हूँ। तुम अपने मन की अकूलता छोड़ दो। इस प्रकार इंद्र को संतावना देकर गुरु भस्पति जी ने अनेक अनुष्ठान किए और उनसे रजी के पुत्र को मोहित कर दिया। इससे उन सब की बुद्धि मारी गई। वे सभी राजा धर्म से हीन हो गए और रोगग्रस्त तथा पागल हो गए ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे उनका बल एवं प्राकरम नष्ट हो गया वे सभी काम क्रोध आदि से मोहित हो गए तभी इंद्र ने उनका विनाश कर दिया और पुनः अपना प्रभु जमा लिया जो पुरुष इस इंद्र के पुनः राज्य प्राप्ति के तथा राजा रजी के कथानक को पढ़ता है या सुनता है उसकी कभी बुरी गति नहीं होती वायु पुराण का 92वा अध्याय संपूर्ण वायु पुराण का 93 अध्याय प्रारंभ चंद्र का वर्णन ऋषि बोले हे सूत जी महाप्रकारमशाली मृत ने राजा को कन्या किस प्रकार दी थी और मरुत की कन्या से राजा के कितने पराक्रमी पुत्र हुए यह कथा प्रसंग भी हमको बताने की कृपा कीजिए सूत जी बोले उस महातेजस्वी राजा ने प्रत्येक महीने में अन्न की इच्छा से मरुत और सोम का यज्ञ किया उससे प्रसन्न होकर मरुतों ने अक्षय अन्न दिया वे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले थे एक बार का वह पकाया दिन रात में भी समाप्त नहीं होता था, सूर्य उदय से करोड़ों बार दिए जाने पर भी वह नहीं चुकता था। मरुत की कन्या में मित्र ज्योति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उससे महाप्राकृमी मोक्ष दर्शी धार्मिक पुत्रों की सुस्ती हुई, जो ग्रहस्त आश्रम त्याग कर वैराग्य पद के अनुगामी बने हैं। और अंत में सन्यासियों के धर्म को अपनाकर मोक्ष को प्राप्त हुए हैं इसके बाद अनपाय की उत्पत्ति हुई जिससे प्रदत्तवान का जन्म हुआ उससे क्षत्र धर्म की उत्पत्ति हुई क्षत्र धर्म से तपस्वी प्रतिपक्ष की उत्पत्ति हुई प्रतिपक्ष के पुत्र संजय नामक पुत्र पैदा हुए संजय के पुत्र जय हुए और जय विजय नामक पुत्र हुआ विजय का पुत्र भी जय नाम का ही हुआ जय का पुत्र हर्यदूत नाम से विख्यात हुआ उसके पुत्र राजा सहदेव हुए सहदेव के पुत्र धर्मात्मा अधीन नाम से प्रसिद्ध हुए अधीन से जतसेन जतसेन से शंकरती नामक पुत्र पैदा हुए शंकरती के पुत्र प्रतापी राजा कृतधर्मा हुए ये सब राजा गण क्षेत्रिक कर्म व गुण वाले थे। अब राजा नहुष के वंश का वर्णन सुनिए। नहुष के छह पुत्र इंद्र के समान तेजस्वी हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: यति, ययाति, संयाति, अयाति तथा दो पंच नामक पुत्र थे। इन सबों में यति सबसे बड़े तथा ययाति सबसे छोटे थे। यति की पत्नी राजा काकुत्स की कन्या गो नाम वाली थी सयाती ने मुनियों के समान मोक्ष का आश्रय लिया इन पांचों में ययाती ही पृथ्वी का राजा मना ययाती ने शुक्रचारी की कन्या देवयानी के साथ विवाह किया असुरों के राजा वृश्पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के साथ भी शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाया देव यान इसे वसु और तुरवसु नामक दो पुत्र हुए तथा सर्मिष्ठा से धृहा अनु और प्रू नाम के तीन पुत्र पैदा हुए महादेव जी ने राजा ये याति को प्रसन्न होकर परम सुंदर स्वर्ण निर्मित एक दिव्य रथ प्रदान किया तथा दो तरकस भी दिए थे उस परम मनोहर रथ में मन के वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे उस रथ पर चढ़कर शुक्राचार्य की पुत्री देव यानी के साथ राजा येयाति ने समस्त पृथ्वी को जीता समस्त पूर्ववंशी राजाओं ने उस महादेव जी के दिए हुए रथ का आRightarrowर किया पूर्ववंशी राजा परिचित के पुत्र जन्मजय शासन के लिए सिंहासन पर बैठे उस समय भी वह उनके पास था परम बुद्धिमान गारगे के शाप के द्वारा वह रत नष्ट हो गया। जनमजे ने बुद्धिहीन होकर गार्ग्ये के पुत्र को मार दिया। इस प्रकार उन्होंने जनमजे को लोहे किसी गंद वाला हो जाने का शाप दे दिया। लोहो गंद होकर राजा जनमजे इधर उधर बहुत दौड़े पर शांति ना मिली। ग्राम में रहने वालों ने भी उनका तिरस्क अंत में वे दुखी होकर उन्हीं ऋषि की सरन में गए। तब इन तोत्र नाम मुनि ने जो शुनक के गोत्र के थे, एक यज्ञ कराया, जो अश्वमेध यज्ञ ही था। इस प्रकार उन्हीं ऋषि के आश्रम में राजा कालु हो गंध दूर हो गया। वह सोने का रथ भी चेंदी देश के राजा वसु के आधीन हो गया। वसु से इन्द्र ने ले लिया। इंद्र ने वह दिव्य रथ प्रसन्न होकर राजा बृहद्रथ को दे दिया बृहद्रथ को मारकर जरासंध ने उसे छीन लिया जरासंध से वह रथ भीम ने प्राप्त किया कौरव पुत्र भीम ने उस रथ को आदर पूर्वक वासुदेव को भेट किया राजा नहुष के पुत्र ययाति जब अधिक वृद्ध हो गए तो अपने योग्य पुत्र यदु से बोले कि शुक्राचारी के साप से मैं व्रत हो गया हूँ। तुम मेरी इस व्रतता को ग्रहण कर लो, क्योंकि मैं अभी योवन अवस्था से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। इस पर यदु ने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अनंत काल तक ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा की है। दीक्षा परिश्रम के द्वारा ही की जा सकती है। इससे मैं बुढ दूसरे इस बुढ़ापे में भोजन, पान आदि के बहुत से दोष आ जाते हैं, इसलिए इसे स्वीकार करने का मुझ में उत्साह नहीं है। स्वेत बाल हो जाने पर यह बुढ़ापा एकदम शीतिलता पैदा कर देता है। शरीर में सिकुड़न चेहरे पर भद्दापन, दुर्बलता, कार्य करने की शक्ति सब हो जाती है तथा यवन के दुखो ये सब एसमत्ता प्राप्त हो जाती है